धर्माधर्म उससे फल की सिद्धि है और संघात से, से धर्माधर्म हेतु की सिद्धि ऐसे यदि मानते हैं तो दोनों में से कौन पहले उत्पन्न हुआ यह निश्चय करना चाहिए जिसकी अपेक्षा अन्य की सिद्धि है आगे हेतु फलम पूर्व इदम पश्चाद न ज्ञाते हेतु हे धर्माधर्म फल <coughs> हे, तो हे धर्मा कार्य कौन ये दोनों में इदम् इदम इदम् पश्चात कौन पूर्व कौन पीछे इसे नहीं जाना जाता है परस्परा से क्योंकि हेतु तो हे से हे फल फल दर्म से हेतु धर्माधर्माधि से कार्य कौन संघातः कार्यक्रम संघात सर्दवर्ण पर धर्माधर्म करेगा अनुन्यास हो अतचम पूर्व निष्पन्नमें वक्त अशक्यं दोनों में से कोई एक पहले उत्पन्न हुआ इसमें क्या आ गया अशक्तिरिज्ञान परिदीपिता। यदि नहीं कहा जा सकता है तो अशक्ति अशक्ति सूचक यह निग्रह स्थान कथा में व्यादि प्रतिभा जो कथा करते हैं कुछ प्रश्न करने पर यदि उत्तर देने के लिए असामर्थ्य है तो अशक्ति है। ये निग्रह स्थानी अप्रतिभा उत्तर का भान नहीं होना अपरिज्ञान ज्ञान का अभाव अपरिज्ञान और अप, अपरिज्ञान ये होता है कि अनिग्रहता अपराज अथवा क्रम कोप क्रम का कोप क्रम का भंग विपरीत जो हेतु फल फल से हेतु की सिद्धि हेतु से फल की सिद्धि ऐसा जो क्रम कहते हो उसका भंग ऐसे क्रम निश्चय नहीं होगा एवं ही सर्वथा इसी प्रकार जब कार्य कारण निश्चय पूर्व निष्पन्न निश्चय नहीं होगा तो हेतु से फल और फल से हेतु ये निश्चय नहीं होगा इस क्रम परस्पर कार्य का भाव रूप क्रम का कोप विपर्यास हो जाएगा ऐसा नहीं होने से बुद्ध ही सर्वथा अजाति परिदीपिता बुद्धि विद्वद्व ही सर्वथा अजाति जन्म का अभाव ही किसी का ही जन्म नहीं होता है इसे परिदीपिता प्रकाशिता इसे कही कही उत्तरापरिज्ञानं उत्तरावसर का अवसर हुआ यदि अपरिज्ञान उत्तर का ज्ञान नहीं तो कथक प्रतिभा का असक्ति असामर्थ सूचक है व पराजित हो जाता है उसको अप्रतिभा कहते हैं प्रतिभा विधान्यम शब्द से कहा शब्दे का जता अविधानी अभीधीयता अन्यायिका अधानक अधान शब्द अप्रति शब्द से कहा जाता है निगृहता किंच यदि क्रम है सेवापरा आत्म को क्रम है नियत कौन पहले कौन क्या पह ऐसे क्रम का अज्ञान यदि हे तथा पूर्व कारणम उत्तर इति प्रतिज्ञा पहले कारण जो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा का काग प्रस्र। तो ये प्रतिज्ञा तथा प्रतिज्ञा हाँ निग्रहा्रहस्थ जो पहले प्रतिज्ञा करते हैं इसका सत्याग इतनीग य निग्रहामकोपुनः क्रमको भंग अन्य पक्ष प्रतिक्षेप मुख्य नस्पर पक्ष का निराकरण के द्वारा सतो सतस्त जन्म नि प्रत्यात का जन्म नहीं होगा वैशेषिक न्याय के लोग खंडन करते विद्या है तो असत का जन्म नहीं होगा सांख्य लोग निराकरण करते है बंधिया पुत्र आदि असत्य का जन्म नहीं होता है क्रमा क्रमाभ्याम उत्पत्तिर अनुपत्ति क्रमश से उत्पत्ति नहीं होगी पहले कौन कारण है उसके बाद कौन है ऐसा निश्चय नहीं होगा अक्रम एक साथ उत्पत्ति एक साथ उत्पत्ति हो तो दोनों में कार्य का नहीं होगा इसलिए क्रमश से भी उत्पत्ति नहीं होगी अक्रम से नहीं होगी उत्पत्ति अनुपति उत्पत्ति संभव नहीं अजाति वो अस्मत अति प्रियता वादी दर्शिता होती हम जो कहते अजाति अजातवाद वही वादियों के तरह वही दिखाया गया इसी प्रसार करते एवं ुद्धिजा परीदीपिका त्र आद्य तक व्याक टीकाकरण श्लोक की व्याख्या की तथम पाद की व्याख्या करते भगवान व्याख्या कर अतः न शक्य वक्त मनसे कहन पूर्व निष्पन्नवा यदि नहीं कह सकते हो सहीसक्ति अपरिया आशक्ति साम अपरिया तत्विवेक तत्व अविवेक उसका मूलता पादं हाँ, हो क्रम पक्षे पूर्वन एक अतः नक्त शब्द से तो तो क्रम तो से तो कौन कूर निष्पन्न हुआ ये एक शब्द से कहा गया कौन पूर्व निष्पन्न वा ये कह नहीं सकते हो तो असक्ति द्वितीय पाद ही यस योजप अथवा पुनः अथवा क्रम कोप तो, क्रम, क्रम का भंग अथवा ये उक्त क्रम क्रमज तुमने कहा हेतु तो हो से सिद्धि फला हेतु हेतु से फल धर्मा की धर्माधर्म से कार्यक्रम संघात की उत्पत्ति और फल से कार्यक्रम संघात से धर्माधर्म की उत्पत्ति ये जो कहा गया है इति इसी इतरेतरान लक्षण है परस्परान हेतु के अन्तर फलों फल के अनतर हेतु ये जो क्रम तो मैंने कहा तस् क्या से विपरयास विपर्यास करते वैपरीत्य अन्यथाव स निश्चय नहीं होगा क्रम द्वितियाम विवरण थे द्वितीय एवं ही सर्वता बुद्धि जाति परिजीपिता एवं हेतुफल हो कार्यकारुपत्ति एवं हेतु में धर्माधर्म और कार्यक्रम संगात दोनों कौन किसका कार्य कौन किसका कारण किस प्रकार है ये कार्यकारण भाव अनुपति है नहीं हो सकता है कारण होने के लिए पूर्व निष्पन्न होना चाहिए कौन पूर्व निष्पन्न हुआ ये निश्चय नहीं होगा तो कार्य का अनुभाव नहीं होगा एक साथ उत्पन्न हो तो भी कार्य का अनुभव नहीं होता अजाति सर्वस्व अजाति का तो अनुत्पत्ति किसी की उत्पत्ति होती नहीं सर्वस्व परिदीपिता से प्रकाशित है अन्योन्न पक्ष दोषम रुवधवी अन्योन्न परस्पर पक्ष परस्पर पक्ष में दोष कहते हुए बुद्ध ही पंडित ही ऐसे परस्पर निराकरण करते हुए अनुत्पत्ति अजाति को ही प्रकाशित करते हैं बीजाकुर हेतु फलोर अन्यान भाव अभ्युपगमत नोन आशंका करते हैं द्वैतवादी जैसे बीजांकुर। बीज से अंकुर होता है अंकुर से बीज होता है अंकुर अंकुर होकर दूसरे होकर बीज होता है जैसे बीजाकुर में परस्पर कार्य का नाव है बीज से अंकुर अंकुर से बीज जिस बीज से अंकुर वृक्ष उत्पन्न होता है जिस वृक्ष से वही बीज नहीं होता उसके सजातीय बीजांतर होता है इसलिए अनुन्याश्र नहीं होगा जिस बीजा अंकुर में ऐसे परस्पर कार्य काण भाव है इसी प्रकार हेतु फल हो हेतु धर्माधर्म फल है कार्यक्रम संघात तो। इनमें भी परस्परम कार्यकारण भाव मानते परस्परम कार्य काण भाव स्वीकाराक न अनोन्यास है तुम नहीं होगा सिद्धो सिद्धो युज्यते। सिद्धांति द्लोकेोहेतु सिद्धौते सदा साध्य साध्य समोहेतु बीजाकुराख्य दृष्टान्त बीजाकुर नाम को जो दृष्टान्त है सही सदा साध्य साध्य के समान है जिसे साध्य में संदेह है पक्ष में है अथवा नहीं कर संदेह इसी प्रकार दृष्टान्त भी संदिग्ध है और दृष्टान्त ठीक है या तो नहीं उसमें साध्य तो, तो दोनों है अथवा तो नहीं वो संदिग्ध है तथा साध्य समय है साध्य समय हेतु या हेतु का अर्थ दृष्टांत अर्थ करना क्योंकि दृष्टांत चल रहा है हेतु भी साध्य समान हेतु हो तो संदिग्ध हो तो साध्य का साधक नहीं होता जैसे वन ही पर्वत में संदिग्ध है और धूम भी यदि संदिग्ध हो जाए तो साध्य का साधक नहीं होता है वो तो है ही किंतु यहाँ हेतु से दृष्टांत रहना क्योंकि दृष्टान्त चल रहा साध्य है साध्य समय दृष्टान जैसे साध्य संदिग्ध है दृष्टान्त भी यदि संदिग्ध होगा ऐसे दृष्टांत हो। साध्य से सिद्ध नहीं हो जाता ऐसे दृष्टान्त साध्य के सिद्धि निश्चय करने के लिए उपकारक नहीं होता है सिद्ध हो अगर संप्रतिपन्न हो तो साध्य का साधक हो दृष्टान्त यदि सिद्ध निश्चित नहीं है तो साध्य की सिद्धि के लिए निश्चय के लिए उपयुक्त नहीं होता और बीजा अंकुरा के दृष्टान्त बीजा अंकुर दृष्टांत में तो यही है वहाँ भी कैसे बीज पहले ही अंकुर पहले ये तो निश्चित नहीं है और अनादि कहेंगे अनादि किसी बीज को कहेंगे या कहेंगे ना कोई बीज ना कोई अंकुर अनादि है ना कहें ये परंपरा अनादि तो परंपरा जो प्रवाह संतति वो बीज अंकुर प्रत्येक व्यक्ति को छोड़ करके ये प्रवाह नाम क्या बसते है जिसको हम अनादि कहेंगे यदि व्यक्ति को छोड़ देंगे संतति में रहने वाले बीजा अंकुर प्रत्येक व्यक्ति हट जाएंगे तो प्रवाह क्या चीज है प्रवाह बीजा से अलग है यदि तो बीजांकुर के ना कोई प्रवाह होना चाहिए जिसको अनादि कहेंगे यदि बीजांकुर व्यक्ति से हट जाने पर प्रवाह को दिखता है तो बीजा से से तो प्रवाह नहीं रहा तो फिर किसको अनादि कहना इसमें भी संदिग्ध है इसलिए वो बीजांकुर दृष्टांत को दे करके हेतुफल में कार्यकर्ण भाव सिद्ध करना यह नहीं होगा ठीक है दृष्टात साध्यसम साधकत्मस्तु तो दृष्टान साध्य सामने हो सन्दिग्ध होने पर साध्य के निश्चा कहो ऐसा श्रहण से कहते नहीं ही साध्य समय दृष्टात सिद्ध होध्य से साध्य समान हेतु हे रेत। का अर्थ दृष्टात संशोधन करने का हेतु काृष्टातः साध्य समय हेतु काृष्टात साध्य से सिद्ध ना श्लोक पूज्यम चौद्यम उद्भावित श्लोकन अपोद्यम चोद्यम श्लोक के द्वारा जिस आक्षेप का निराकरण किया जाता है पहली शंका करते हैं ननु हेतु नेतुफलो कार्यकार हेतु हेतुफल में हमने कार्यकार धर्माधर्म से कार्यकर्ण संघात बनता है संघात से धर्माधर्म होता है ये परस्पर कारे कारे कारे भाव हमने कहा शब्द मत आस छल तया उतम और शब्दों को केवल आशय करें कि आपने छला प्रयोग किया पुत्रा जन्म पितुर्ज पुत्र से पिता का जिस जन्म इस प्रकार कहकर ये छल प्रयोग आपका है ये छल प्रयोग से शास्त्र में पराजित पर हरि जा, हर जाते हैं एक, एक व्यक्ति ने कहा एक एक कवि आया क्या नवकंबलो यम अयम नव कम्बल नवम कम्बलम य से नूतन कम्बल वाला दूसरे व्यक्ति कहता है एक कम्बलोम प्रथम नव, नव कम्बल ही ये तो एक कम्बल इसके पास है नव कम्बल कहा से नव कम्बल का नव कम्बलान नव का कम्बल वाला ऐसा अर्थ भी होता है नूतन कम्बल वाला ये भी अर्थ होता है जो कहता है ये एक कम्बलो एम न नव कम्बल है ऐसा ना जो कहता है लोक में उसको ऐसे चला की चत्रु कहते हसत ऐसा हो वास्तव है शास्त्रार्थ में जो कहता है पहले कहा नवकम्बल यह किस अभिप्राय से कहा इसको नहीं समझ करके ऊपर दोष देना दोष देने वाले की गलती है वो हार जाइ उसका छल अप्रयोग वो है ये तो नव कम्बल नूतन कम्बल वाले के लिए नवम कम्बलम शभिप्राय से कहा है वक्त इच्छा तात्पर्य तात्पर्य ज्ञाने के बिना नहीं होता इसके शाब्द बोध ठीक नहीं करके ये जिस अभिप्राय से कहा उससे भिन्न अभिप्राय कल्पना करके नव वाला संख्या का कम्बल वाला इस अर्थ तो कल्पना करके उसके दोष देता है एक कम्बल नव कमल एक कमल इसके पास है नौ कमल नहीं ऐसा दोष देने वाला पराजित तो हो जाता है छोला प्रयोग करता है एक कम्बल कथम नव कमल जित्व औच ऐसे कहने वाले छोला वाक्य प्रयोग से ये जब बताता है की मैं तो एक कम्बल नूतन कम्बल अभिप्राय से कहा था आपने इसको अलग प्रकार अर्थ करके कैसे दोष देते हो तो इसे दोष देने वाला पराजित तो हो जाएगा ये छल वाक्य इसी प्रकार पूर्वी कहता है ये कहा हेतु से फल फल से हेतु इसको आप कहते हैं नहीं फल से यदि हेतु है उसी हेतु से फिर फल होगा पुत्र से पिता का जन्म जैसे ऐसे छल वाक्य आपने प्रयोग किया शब्द मात्र आश्रित करके छल इदम तो टीका में शब्द मात्र का तो विवक्षित अर्थ शून्य जो विवक्षित अर्थ नहीं मैं जो कहता हूँ उसको नहीं समझ करके छला तो शब्द मात्र आश्रित है शब्द मात्र जैसे विवक्षित अर्थ है नूतन नु कम्बल वाला उसी अर्थ को छोड़ करके केवल शब्द मात्र लेकर के आप अन्य अर्थ कर कहते तो पास एक कंबल है नौ कम्बल नहीं है छला बाकी जैसा होता है ठीक इसी प्रकार यहाँ तो अर्थ विवक्षित अर्थ को छोड़ करके केवल शब्द को आश्रय करके अपने छल प्रयोग में उदाहरती पुत्रा जन्म पितुजता पुत्र से जैसे पिता को जन्म और विषाणु बच्चा संबंध दोनों एक साथ उत्पन्न होंगे जैसे सिंह में दो सिंह में कार्य नहीं होता है ऐसे हेतु फल में कार्य काण भाव नहीं होगा इसे आपने जो कहा ये ठीक नहीं बाकी है छोला ठीक है मैं में आदि शब्द ने फलाद उत्पन्द मानसन न इत्यादि गृह से भाष्य में आया विषाणु बच्चा संबंध इत्यादि इत्यादि आपने कहा पूर्वी करता है इत्यादि से आदि शब्द से क्या फलादुत्प्यम नते हेतु प्रसिद्ध फल से कार्यक्रम संघर्ष उत्पन्न होने वाले धर्माधर्म जब फल ही नहीं तो अनष्पन्न फल से उत्पद्यम हेतु धर्माधर्म सिद्ध नहीं होगा फल जब निष्पन्न नहीं हुआ अनष्ष्पन्न फल से उत्पद्यम हेतु सिद्ध नहीं होगा ये भी कहा था आपने पूर्व जो कार्यकारण भाग हेतुफल अनाप्रेतम कथय कार्यकांड भाव में जो हेतु फल में कार्यकांड भाव हमने कहा पूर्व कहता है जो अभिप्रेत नहीं अनभिप्रेत अर्थ देखाता है अनिप्रेत जो अभिप्रेत अर्थ को छोड़ करके आपने दोष दिया पूरा कहता है नहीं अस्िर असिदार्थ हेतु फल सिद्धि असिद्धार्थ व फलाद हेतु सिद्ध अपिव हमने ऐसा नहीं माना असिद्ध हेतु से फल की सिद्धि असिद्ध फल से हेतु की सिद्धि ऐसा हम नहीं मानते नहीं अस्माभि असमा असिद्धाद हेतु असिद्ध हेतु से कहेंगे तो कहेंगे वह नहीं ही फलाद उत्पद्यमान हेतु प्रसिद्ध थी यह आपका कहना बनेगा असिद्ध हेतु से फल की उत्पत्ति अथवा असिद्ध फल से हेतु की उत्पत्ति ऐसा हम नहीं मानते नहीं अस्माभि अस्मा भी असिद्धाद हेतु धर्माधर्म असिद्ध होकर के फल का उत्पादक अथवा असिधाथात् असिध अनुष्पन्न कार्यक्रम संघात से धर्माधर्म हेतु किसी भी नहीं तथा प्रश्न पूर्वक अभिप्रेतम उदाहर थी इसमें प्रश्न करके पूर्वपी का अभिप्रेत अर्थ का उदाहरण करता है पूर्वपी ये प्रश्न हुआ उसका <coughs> उत्तर किंतरी तो उत्तर प्रश्न करने पूरे पूर्वपति स्पष्टीकरण करता है बीजा कार्यकार बीज में जैसे कार्यकारण भाव ऐसा हेतुफलमी कार्यकार मानते में दृष्टाता संप्रति पत्य पी सिद्धांतिका जो बीजा दृष्टांत दिए करके हेतुफलमी कार्यकार मानते हो और दृष्टा संप्रतिपन्न नहीं दृष्टा निश्चित नहीं वहां भी ऐसे होता है बीज जैसे अंकुर अंकुर, अंकुर बीज पहले कौन हुआ पहले कौन निष्पन्न हुआ निश्चय होगा नहीं होगा तो दोनों एक साथ उत्पन्न होगा दोनों एक साथ उत्पन्न होंगे तो दोनों में कार्य का बीजा अंकुराख्य दृष्टान्त यह ससाध्य न तुल्य नम इत्या हमारे लिए वो संदिग्ध है जैसे साध्य संदिग्ध है दृष्टान्त भी संदिग्ध है ठीक है मते मयावादीमते क्वचिदी कार्यक्रम भाव से वस्तुभूत असंप्रति पतिर् मम साध्यन तुल्य मम <coughs> मायावादी माया मानते माया हैं मैसे सौपत्ति वास्तव उत्पत्ति नहीं सारा जगत माया से वास्तव नहीं क्वचिदी कार्यक्रण भाव से वस्तु वस्तुभूत से पतिर् कहीं भी कार्यक्रण है पारम्स नहीं मानते व्यवहार होता है मिट्टी से घटो बना पुत्र पिता से पुत्र बना संत से पट बनता है ये सब व्यवहार किया जाता है सपन भी से व्यवहार होता है व्यवहार होता है पारमार्थिक कार्य का नाव हम नहीं मानते असम से हमारे मत में और दृष्टान्त बीज शंकुर अंकुर से बीज ये पारमार्थिक है ये नहीं मानते प्रत्यक्ष अवस्टम्भ न दृष्टान्त साधन अशंकते पूरे प्रत्यक्ष परमाणु का आश्रय करके दृष्टान्त सिद्धि है दृष्टान्त सिद्ध है ऐसा साध दृष्टान्त को सिद्धि करने के लिए साधयन सिद्धि करते हुए शंका करते है पूर्वशी नन प्रत्यक्ष कार्यकार बीजाकुर अनादि ये तो भाव प्रत्यक्ष है बीजाकुर अनादि काल से चल रहा है बीज शांकुर अंकुर से बीज ये तो कार्यकार प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष उनसे दृष्टान्त सिद्ध हो जाएगा टीका नीजाकुर इदम कार्यकारण्य किंवा बीजा सतान एव रीति विकल्प आदि दूसरी सिद्धांत पृष्ठ है बीज और अंकुर व्यक्ति एक बीज एक अंकुर बीज बहुत अंकुर तो व्यक्ति में ये कार्य भाव मानतो कारी कारण तम कारी भाव बीज से अंकुर अंकुर से बीज ऐसे व्यक्ति में कार्य काण भाव मानते हो किं बीजा प्रवाह ये कि बीज से अंकुर फिर बीज फिर बीज से फिर बीज ऐसे बीज का संतान प्रवाह अंकुर से पेड़ पेड़ से वृक्ष बीज होकर के फिर अंकुर फिर वृक्ष हो बीज होकर के अंकुर ऐसे अंकुर का प्रवाह बीज का प्रवाह ये दोनों प्रवाह में कार्य का नाव मानते हो अथा व्यक्ति में आद्यूस यदि आद्य कहो अंकुर बीज व्यक्ति में सिद्धांतिकता न पूर्व से पूर्व आदिमत्विथ तो पूर्व से पूर्व से अपरभा पूर्व पूर्व है अपरभा तो आदिमत्व तो वो सब आदिमत हो तो गया अपरत्व तो अपर के अपेक्षा आज पूर्व है अपर की अपेक्षा जो पूर्व है तो पूर्व फिर आदिवाला उसके पहले की एक उसके पहले की तो तो के व्यक्ति आदिमत हो गया उसका तदेव प्रपंच एक उसका ही अर्थ है पूर्वस्य पूर्वस्य अपरभावात से अपरभावि पूर्व पूर्व ही अपर अपर, पुर्वा पुर्वा अपर, अपर, पुर्वा पुर्वा अपर अपर के पूर्वपूर्व अपर पूर्व पूर्व में अपर की अपेक्षा पूर्व वो भी अपर की अपेक्षा पूर्व वो भी अपर की पूर्व इस प्रकार से चलेगा इसलिए प्रत्येक में आदिमत पूर्वस्य पूर्वस्य पूर्व से आदिमत्विभ पूर्व भी आदिवाला है पूर्व अपेक्षा पूर्व वो भी कैसे होगा? उसकी उत्पत्ति होगी वो भी आदि वाला है ऐसे देखने से प्रत्येक व्यक्ति होगी अनादि कैसे होगा उत्पन्नो अपरो अंकुरो बीजाद आदिमान अभी कोई उत्पन्न हुआ अंकुरो? बीज उत्पन्न हुआ बीजाद उत्पन्न जो अंकुर है अपर है वो हो गया आदिमान बीजमच अपरम अन्यस्मा और बीज भी उत्पन्न हुआ अन्य अंकुरों से बीजम च परम उत्पन्न व अन्यस्नाद अंकुरि क्रमे उत्पन्न आदिमत इसी प्रकार क्रम से एक बीज से अंकुर फिर अंकुर से बीज इस प्रकार प्रत्येक बीज अंकुर आदि वाला है उत्पत्ति वाला है कोई अनादि नहीं अभी जो दिखता है बीज अंकुर ये अंकुर के बीज से बना वो बीज अंकुर से वृक्ष से बना इसी प्रकार सब आदि वाला है जिस प्रकार वर्तमान उपलब्ध बीज अंकुर आदि वाला है कोई एक ही अनादि नहीं एव अंकुरह बीज पूर्व पूर्व आदिमेव इसे पूर्व पूर्व बीज पूर्वपूर्व अंकुर आदिवाला प्रत्येक प्रत्येक साधेोगे सर्वस्वीकुरत से बीजाकुरर्ग जितने बीज जितने अंकुर सब आदिमत् साधि साधिगे आदिवाला सब कुत्पत्ति होती कसिद अनादिवपत्ति कोई एक अनादिशत कोई एक बीज अनादि कोई एक अंकुर अनादि ऐसा नहीं होगा इसलिए व्यक्ति में अनादित्व नहीं कह सकते कोई एक बीज अनादि है अथवा ये वृक्ष अनादि है ऐसा नहीं कह सकते ये भी वृक्ष का कारण बीज का है और भी बीज का कारण अंकुर वृक्ष है ऐसे होने से कोई एक ही वृक्ष अनादि नहीं एवं हेतु फलाना इसी प्रकार हेतुफल में भी अनादि सिद्ध नहीं होगा कोई एक ही व्यक्ति धर्म अधर्म सहकारी संसात सब शादी है कोई अनादि नहीं होगा टीका अंकुर कारण तो अनुकोपति बीज व्यक्ति अंकुर व्यक्ति इस प्रकार किसी व्यक्ति में अनादित्व नहीं है क्योंकि वो भी किसी से उत्पन्न हुआ उसका भी कोई कारण नहीं हो कोई एक व्यक्ति में अनादित्व नहीं और अन्य कारणों को सच परस्पर कार्य का नहीं हो सका कल्पांतर मुखाप ऐसी आगे दूसरा कल्प संतति में अनादित तो कहेंगे अर्थात बीजा संततें अनादित कमी से बीजा अंकुरों की जो संतति प्रवाह है वो अनादि है बीज व्यक्ति अंकुर व्यक्ति अनादि नहीं क्योंकि उसका प्रवाह अनादि है इसको बहुत लोग प्रवाह अनादि तो उसके ऊपर शंका करते प्रवाह क्या है न एक अनु प्रति कहता है प्रवाह नाम को कोई व्यक्ति को अलग करेंगे संतति नाम को एक कोई है ही नहीं बीज और अंकुर संतते अनादित्वम अन्योन्य कारण अविरुद्ध सिद्ध थे बीज की संतति प्रवाह अंकुर की संतति प्रवाह ये अनादि है ये परस्पर कारण भी हो जाएगा ये अविरुद्ध सिद्ध हो जाएगा पूर्व कृषि का अभिप्राय बीज जातीयाद अंकुर जातीय अंकुर जाती बीज जातीय उत्पद्य मानों बीज जातीय क्योंकि एक बीज से जो अंकुर हो ना उसी अंकुर से उस बीज नहीं उसी अंकुर से उसके बीज जातीय अन्य इसलिए अंकुर जातीय आम्र के बीज से आम्रबुक्ष आम्र बुक्ष से आम्र का बीज ऐसे बीज जातीय से अंकुर जातीय अन्य अंकुर जातीय से बीज जातीय अन्य ऐसे उत्पद्यमान होता है उत्पन्न होता है ठीक इसी प्रकार तथ्य ही हेतु जाती आ तो फल जातीय फल जाती आते हेतुजातीय हेतु धर्माधर्म से फल कार्यक्रम संघात हो कार्यक्रम संघात स्थिति अन्य फल से अन्य हेतु तो होगा धर्माधर्म जो हेतु से फल बनाता था, कार्यक्रम संघात बनाता उसी कार्यक्रम संघात से वही धर्माधर्म नहीं होता है उसके जाति अन्य होगा ऐसे अविरुद्ध होगा यह पूरा किसी कहता है दृष्टान्ति का अभिप्राय भी दृष्टान्त दृष्टान्तिके संसत एक व्यक्ति व्यक्तिरेकर नसंभवात नवमिषे सिद्धांत कहता है जो दृष्टान्त बीजांकुर है और दृष्टांतिक हेतुफल धर्माधर्म और कार्य कर्ण संघात ये दोनों स्थान में भी संतपति नाम के एक प्रवाह नाम के एक व्यक्ति एक ही प्रवाह व्यक्ति व्यक्ति रेखा व्यक्ति है जैसे बीजांकुर अंकुर में व्यक्ति सब बीज और अंकुर को अलग कर देंगे प्रवाह क्या दिखता है बता बीज अंकुर के बिना प्रवाह नाम के क्या एक व्यक्ति एक है कोई वस्तु ठीक है धर्म अधर्म और कार्यक्रम संघाते व्यक्ति है प्रत्येक व्यक्ति अलग हो जाएंगे तो प्रवाह क्या चीज जैसे तंत्र से बिना पटन नहीं दिखता तंत्र को अलग कर देंगे तो पटन नहीं दिखता ठीक इसी प्रकार बीजों की संतति कहते हो तो बीज व्यक्तियों को अलग करते तो संतती कहाँ है बीज व्यक्ति अंकुर प्रवाह क्या है बीज अंकुरों व्यक्ति को अलग कर देंगे तो व्यक्ति व्यक्ति लेकिन असंभव व्यक्ति के बिना संतते है एक असंभव एक संतति सतवनी नई एवं न ये दुसैती सिद्धांतिकर्ता न एक अनुपति ना। तो नाम का एक नहीं, नही तदव प्रपंच विस्तार करता है सिद्धांतिभाषण न ही बीजाकुरकंकुरतिमे एक अभ्युपगम्य बीजंकुरकंकुर के बिना बीज अंकुर संतति संतर एका एक संतति प्रवाह को अभिपक स्वीकृत ऐसा नहीं है हेतु पर संतर जैसे दृष्टान में बीज अंकुर संतति कुछ नहीं दिखती है बीज अंकुर अलग करने पर कर ठीक कार्यकर्ण संघात धर्माधर्म हेतु फल संति प्रत्येक का धर्मर्म कार्यकर्ण संघात के बिना कोई संतति अलग दिखते नहीं तदनादित्यवादी तो तद अनादि कहते प्रवाह को प्रवाह वो देखते हैं प्रभाव को दिखती है अनादि अनादित तो दिखती है जो अनादि कहते हैं नही उपलब्ध थे नहीं, नहीं स्वीकृत प्रवाह नाम कुछ माना ही जाता नहीं जाता है अनादि कहने वाले के द्वारा भी नहीं माना जाता है टीका तो मैं तद अनादित्यवादी भी तासु व्यक्तिसु मित्र सेतुत्म अनादित्व चनशील अनादि क्या कैसे कहते तद अनादित्यवादी भी तासु व्यक्ति बीज व्यक्ति में मितो हेतु तो परस्पर कारण है व्यक्ति में परस्पर कारण है और अनादि भी कहते हैं, ऐसे कथन करने वाले के जरा कोई प्रवाह नामक वस्तु अलग नहीं माना जाता है व्यक्ति को करने पर अनुन्यासा अनवस्थान हेतु फल मितो हेतु फल भाव से दृष्टान्त दृष्टान्ति की ओर अनुपत्ति ही सिद्धा की तो पता जैसे बीजाकुर ऐसे धर्माधर्म और कार्यक्रम संघात में व्यक्ति को अलग करेंगे तो अलग कोई प्रवाह अधिकता नहीं, नहीं माना जाता है और व्यक्ति में धर्माधर्म से कार्यक्रम संघात कार्यक्रम संघात से धर्माधर्म ये अनुन्यास और यदि एक इस अनुन्न्न्न्न्न्न्न्न्न्यास का वारण करेंगे जिससे व्यक्ति बीज से अंकुर बना उसी अंकुर से यदि उसी बीज की उत्पत्ति माने तो अनुन्यासे एक बीज से अंकुर बना उसी अंकुर से उसी बीज मानेंगे यही मानेंगे तो जिस बीज से अंकुर बना अंकुर से वही बीज की उत्पत्ति माने और जिस अंकुर से बीज बना उसी बीज से वही पेड़ बने, तो अनुन्यासी होगा और तब व्यक्ति नहीं वो अलग व्यक्ति एक बीज से पेड़ बना लगाए अंकुर बना अंकुर से जब बीज होगा वो अन्य बीज होगा अंकुर के तारणों को तब बीज की उत्पत्ति नहीं तब सजाती है जो बीज से अंकुर होकर वृक्ष बना वृक्ष में फल लगकर जो बीज हो जाते हैं वो बीज अलग है अंकुर के वृक्ष के कारण होता बीज से यद्यपि सजातीय है किंतु व्यक्ति अलग है अलग होने से क्या हुआ एक बीज से एक अंकुर उस अंकुर से दूसरा बीज दूसरे बीज से दूसरा अंकुर दूसरा अंकुर से तृतीय बीज तृतीय बीज से तृतीय अंकुर ऐसे ऐसे चलता है अलग बीज अलग अंकुर चलेगा तो अनुन्यासने यदि हाँ एक ही बीज और एक ही अंकुर कहेंगे ये बीज उसी अंकुर को अपेक्षा करे और वही अंकुर उसी बीजा को अंकुरे तब अनुन्यास होगा तो अनुन्यास दोष का वारण करते व्यक्ति सब अलग अलग होने से, अलग बीज से अलग अंकुर अलग अंकुर से दूसरे बीज इस प्रकार मान्य थे किन्तु इसमें अनुन्यास के वारण हो जाने पर अनावस्था दोष है ये अंकुर का कारण है कि बीज बीज का कारण दूसरा अंकुर है दूसरा अंकुर वृक्ष का कारण और एक बीज है उस बीज का कारण पूर्व बीज वृक्ष है ये वृक्ष नहीं और पूर्व वृक्ष का कारण उसके पहले होने का बीज है पहले जो बीज था उसका कारण उसके पहले वाला बीज वृक्ष है इस प्रकार कल्पना करते जाओ अंकुर का कारण बीज बीज का कारण अंकुर वृक्ष का कारण बीज बीज का कारण वृक्ष ऐसे ऐसे कल्पना करते रहेंगे तो अनवस्था दोषी अनुन्याद अन्यसन करें तो अनवस्था दोषी अनवस्था ना इसी प्रकार जैसे बीज अंकुर में हुआ ऐसे धर्माधर्म कार्यक्रम संघात अभी जो कार्यक्रम संघात सबको देखता है ये पहले धर्माधर्म से बना अब पहले धर्माधर्म कैसे किया था वह तो पहले अन्य कार्यक्रम संघात था ये शर्र नहीं था अन्य शर्र में धर्माधर्म हुआ था अन्य जो शर्य पहले उत्पन्न हुआ था पूर्वजन्मे में उसका भी कारण धर्माधर्म अलग था वो धर्माधर्म फिर पूर्वजन्मे था वो धर्माधर्म होने के लिए उसके पूर्वजन्मे में कार्यक्रम संघात अलग वो कार्यक्रम संघात के उत्पत्ति के लिए और उसके पहले धर्माधरम अलग धर्माधर्म होने के लिए उसके पहले होने वाला कार्य कौन संगात ऐसे विचार करते जाएंगे तो अनन्याश्रय दोष पारण हो जाएगा तो अनवस्था दोष हो जाएगा हेतु फल और मिथ्यो हेतुफल भाव से वक्तु में शक्के तो जब ऐसा ग्रस्त हो जाता है अनवस्था मूल क्षय करे मूल ही सिद्ध नहीं होगा और अनन्या आश्रय न प्रकल पंते होने से कार्य सिद्ध नहीं होगा ये इसको आश्रय करे वो इसको आश्रय करें गंगा जी नौका रखते हैं बांध करके और तो किनारे में कोई बांधता है तो उसी नौका के साथ दूसरे जगह बांध देता है तो बसा पानी आने पर भी एक, एक तट पर लगा हुआ लोहा खुंट में तो उसको पकड़ कर अन्य नौका भी रह जाते हैं किंतु एक नौका इसमें बांध दिया वो सोचा कि ये किनारे पर बंधा हुआ है दूसरे नौका भी इसमें बांध दिया ये सोचा ये नौका किनारे पर लगा हुआ है और पानी आए तो दोनों ही चल जाएंगे ना ये इसको रखा करेगा न उसको रखा करेगा अन्य अनयान से दोनों ही बह जाएंगे एक कम से कम तट पर है तो उसको पकड़ करके चार पाँच दस भी रह जाएंगे और कोई तट पर नहीं है इसको पकड़ा या उसको पकड़ा दो नहीं बह जाएंगे इसी प्रकार जहाँ अनुन्यास दोष है अथवा अनावस्था दोष है वो कार्य सिद्धा नहीं होता है इसलिए क्या हुआ परस्पर कार्य का भाव वक्तुम अशक्यता तो बीजापुर में हो अथा हेतुफल में धर्माधर्म कार्यक्रम संघात में हेतुफल अभाव से वक्तुम कार्य का नहीं कर दृष्टान दाष्टा अनुपति दृष्टानीजा दृष्टा धर्माधर्म कार्यक्रम ये तो यह प्रमाण अनुप असंभव करता सिद्धारिद्धांति तस्माद् सूक्तम हेतु फल से अनादि कथम तेपण्यते हेतु से सिद्धि फल से हेत। हेतु की सिद्धि ऐसे मानने वाले हेतु फल से अनादिम कथम ते उपण्यते पहले हेतु फल अनादि कैसे जो अनादिकात असंप्रपन्न स्थित कार्य कारण पुत्र जन्म पितुजता इत्यादि न छल प्रवृत्तम सिद्धांतिक हमने जो कहा था पुत्र जन्म पितुजा था वो छलवाक्य नहीं है छलवाक्य क्यों नहीं क्योंकि दृष्टान्त असंप्रतिपन्नते बीजाक दृष्टान वो असमत है व्यवहार होता है उसे पारमार्थी निश्चय जब विचार करते हैं, अभी बीजे से अंकुर अंकुर से बीजे से तो अनादि किसको कहना किस जैसे बीजे को किस अंकुरों को अनादि नहीं कर सकते दोनों की उत्पत्ति हम देखते हैं अब प्रवाह को अनादि कहने के तो प्रवाह ना कोई अलग है ही नहीं बीज अंकुर वस्तु का अलग करने पर क्रम निश्चय नहीं होगा तो कार्यकारश्चय नहीं होगा कौन पहले उत्पन्न हुआ आदमी कौन अब यदि एक साथ उत्पन्न हुआ कहेंगे तो एक साथ उत्पन्न होने पर उसमें कार्यकार होता है इस प्रकार दृष्टान्त जैसा सम्मत हो गया निश्चित हो गया कार्य कारण तो से तो की कार्यकार नहीं, नहीं, नहीं। हाँ कहा जाता है व्यवहार होता है इसे कहा वहां करने पर कार्य का नहीं होता पुत्रा जन्म पितुा जिसे हमने कहा था ये छल प्र नहीं वास्तव हमने कहा था तथा चाष्य में तथा चन्य अनुपत्य न छल मित्र अनुपत्य अप्रमाणिक हो छलन नहीं है जो संताने में तो संभव नहीं इसलिए व्यक्ति में परस्पर कार्य का अनुभाव अपने माना ऐसे मानेंगे तो अनाज नहीं होगा और अनाज संताने में सिद्धा नहीं होगा संतान कोई सिद्धा नहीं इसलिए छड़क रिश्ता नहीं पूर्वाध्या श्लोक के पूर्वाध की व्याख्या करके विज्ञान बीजाकुराक्ष दृष्टान तो सदा साध्य समोस ये है इसकी व्याख्या करके उत्तरार्ध की व्याख्या करते नहीं न ही साध्य समय हेतु सिद्ध साध्य से युजते नोके साध्य समय हेतु साध्य समय तो साध्य सिद्धो हो सिद्धि निमित्त प्रयुजते कोई हेतु साध्य की सिद्धि के लिए साध्य सिद्धि के लिए प्रयोग करते प्रमाण कुशल ही प्रमाण जो कुशल वही से प्रयोग नहीं करते जो साध्य के समान संदिग्ध हो हेतु जो दिया है कार्य का अनुश्लोक में हेतु तो रीति दृष्टान्तो अत्र अभिप्रेत हो गमक यहाँ लेना क्योंकि दृष्टान्त ही यहाँ गमक है साध्य का ज्ञापक है दृष्टान सिद्ध होने पर ही साध्य का निश्चय होगा पक्ष में टीका निश्चय हेतु शब्द मुख्य मुख्यमर्थ त्यक्तवा गौण तो गृह थे हेतु शब्द हेतु लेना चाहिए जैसे धूमो करवतें वनि का ज्ञान का हेतु होता है मुख्य अर्थ छोड़ तो करके हेतु का अर्थ दृष्टान्त क्यों करते गौण अर्थ तो, तो उसका उत्तर प्रकरण सामर्थ्य द्वितिया क्योंकि प्रकरण चल रहा है पहले कहा गया बीजाकु राक्ष दृष्टान्त तो शब्दा साध्य समय साध्य समय तो इसे पूर्वार्थ में कहा गया इसे साध्य समय दृष्टान्त तो साध्य से सा सिद्धो न इज्जत ये कहना है तो वहां हेतु शब्द प्रयोग किया गया श्लोक में दृष्टान्त के अभिप्राय से क्योंकि उसका प्रकरण प्रकृत तो ही दृष्टान्त तो, न हेतु दृष्टान्त तो ही प्रकृत तो है प्रकरण हेतु नहीं इसलिए हेतु शब्द दृष्टान्त के लिए तो, प्रयोग किया गया गौण प्रयोग किया जाता है हेतुफल भावानुपत्तिम उपपादिता तो, उपसंहर दीति शब्द न तो हेतु रीति हास्य में जीती शब्द है हेतु फल भाव अनुपस्थित उपादि किया गया हेतु कार्य का नहीं हो सका है नीजा में ना न कार्यक्रम में कार्य नहीं हो सका है ये तो प्रतिपादन किया गया उसका उपसंहार करने के शब्द पक्षम प्रतीक्षित वस्तु को तो ज्ञापिता परीक्षा की रीति शिक्षम तथम अजातिर वस्तुत्व ज्ञापिता इसे आशंका सिद्धांत ने अभी कहा था परस्पर पक्ष निराकरण करते हुए परीक्षकों ने अजातिर वस्तु ज्ञापिता वास्तव अजन्म है ये ज्ञापिता प्रकाशिता इसे जो कहा है अभी कथम अजातिर वस्तु ज्ञापिता वस्तुतः अजन्म है ये प्रकाशित कैसे हुआ उसके स्पष्ट करने के लिए आगे कहते हैं पूर्वा पिज्ञान मजाते परीपकक पूर्वापरा पिज्ञान परी मजाते जायमानिविध धर्मा कथम पूर्व न गृहते वै धर्मापरा पिज्ञान मजाते वै धर्मा पूर्वापर अपरिज्ञान अजाते है परिदीपक प्रकाशकम पूर्वापर अपरिज्ञान हेतु और फल में कौन पूर्व कौन पश्चात ये जो ज्ञान नहीं होता है ये अजन का प्रकाशक है जायम आदि धर्मांत कथम पूर्व जायमान उत्पद्यमान जो कार्य है यदि होता है तो उसके पूर्व जो वस्तु कारण है कथम न यदि कार्य उत्पन्न होता है दिखता है तो उसके पहले जो कारण है कथम न कारण भी दिखना चाहिए और कारण पूर्व निष्पन्न कारण का ज्ञान कैसे नहीं होता है नहीं होता है मतलब जन्म वास्तव नहीं कार्य से गृहमाण अजाति रसिधा के स्वरूप जी कहता है <coughs> <coughs> कार्य तो गृहमाण ज्ञाय लिखता है तो अजन्म कैसे कार्य जन्म होता है अजाति रसुदा ऐसा संका कल से सिद्धांतिकता है कारण से ही ग्राह्य तो आप कारण विग्राह्य यदि कार्य ग्राही है तो ग्राही है।, ग्राही है, है तो कारण विज्ञा तो तो से आद तो परस्परा कारण होता है कारण विग्रहण हो कारण का भी कारण उत्प। की उत्पत्ति होती वह भी हो गया उसका भी कारण ऐसे मानेंगे तो अनन्यास नहीं तो अनवस्था अजाति अति व्यक्तता सिद्ध है अजन्म अतिस्पत् सिद्ध है ये दोष अनन्न्यास अनवस्था दोष अनुचित कार्य दिखता है कारण में दिखता है और किसके पूर्व कौन हुए किसके पूर्व कौन ये का निश्चित नहीं तो है तो जायमा का धर्मार्थ प्रथम पूर्व न ग्रहते पूर्व कारण क्यों ग्रहण नहीं प्रश्न द्वारा व्याख्या करते भगवान भाष्यकार प्रश्न करके कथम बुद्धेर अजाति परिदीपिता बुद्ध ज्ञानी पंडित लोग परिचय लोकन ने अजाति प्रकाशित अजन्म को कैसे प्रकाश किया ऐसा प्रश्न होने पर आह तो हेतु फल पूर्वापरापरिज्ञान हेतु और फल में धर्म और कार्यक्रम संघाते रूप फल दोनों में पूर्वापर से अपरिज्ञान ये पूर्व है ये अपर है ये पश्चात ऐसा जो ज्ञान नहीं होता है तरीदीपक तो हो ज्ञापक यही अजन्म का ज्ञापक है ठीक है नियते पौपर्य निर्धारित जाति सिद्धति जाति जन्म सिद्ध तभी होगा पहले नियत पूर्वापर्वापर्य निर्धारित निश्चय हो नियत ये पूर्व क्षण में है ये उत्तर क्षण में ऐसा निश्चय होने से किससे किसकी उत्पत्ति है निश्चय करना तदभावे और नियत पर्वापर्य जब नहीं है कार्य नियत पूर्वृत्तितम कारणतम तो कारण निश्चय नहीं हो तो कार्य उत्पत्ति कैसे होगा तदभावे तदसिधि तदभावे अर्थात नियत पर्वापर्य निर्धारण नहीं तो पद अस्थि जाति की अस्थि उत्पत्ति की अस्थि द्वितियां विभजते द्वितिया जायम धर्म कथम पूर्व न गृह्य जायम ही चेत धर्म गृह्य उत्पद्यम यदि ग्रहण होता है धर्म है कार्य उत्पद्यम कार्य यदि दीक्षा है कथम तस्मा पूर्व कारण न उसके पहले कारण के ग्रहण नहीं होता है ठीक कार्य ग्रहणे कारण ग्रहीतः निम्य से कार्य ग्रहण होता है तो कारण क्यों ग्रहण नहीं होता है ऐसा आप मुझे ऊपर आक्षेप करते है कोई नियम है कि कार्य ग्रहण होने पर कारण का ग्रहण होना चाहिए कार्य ग्रहणे कारण ग्रहितव्यम कारण का भी ग्रहण होना चाहिए ऐसा नियम क्यों करते है ऐसा शंका पर सिद्धांत करता है अवश्यम ही जायमान से ग्रहित सजनक ग्रहितव्यम उत्पद्यमान कार्य को देखने वाला जो कोई कार्य उत्पन्न होता है उसको देखता है ग्रहण को कारण को, को देखना चाहिए जन्य जनक संबंध सहना पे तत्व क्योंकि जन्य जनक का जो कार्य कारण भाग रूपये संबंध है वो अवश्य भाव जाना परस्पर नियत है नियत है निश्चित है निश्चित कार्य दिखता है तो उसका कारण भी देखना चाहिए ठीक तो है कार्य नियत संबंध अजात रेव तो बराश्रद्रहत सम्बन्धवर पर नियत संबंध परस्पर नियत सम्बन्ध है कार्य का भाव होने के लिए और यहाँ जब दुर्ग्रह क्यों हो गया इतरे तरह से धर्मधर्म संघात से कार्यक्रम धर्माधर्म से कार्यकर्ण संघात कार्यकर्ण संघात से धर्माधर्म ऐसे परस्पराश दोषों से और दुर्ग्रह, दुर्ग्रह कार्यकार्यकार का ज्ञान नहीं होता कार्यकारण का जब निश्चय नहीं होगा और अजाति वस्तु तो ज्ञापिता वास्तव अज न है एक प्रकार करते सिद्धांति तस्मा अजाति परिदीपक तद तो जो कार्यकारण पूर्वापरापरिज्ञान अजाति का परिदीपक तो प्रकाश का बोधक तो ज्ञापक होता है कार्यकारणुत्व तत्सद पामश से तत् अजातिपरिदीपक तारकारुर्ज्ञान अजाति का प्रकाश तो का बोध कार्यकारण का निश्चय नहीं होता है तो कोई अजन नहीं सीध होता है वस्तुनो वस्तु को जन्म ना विकल्प पूर्वक में साधे थे किसी वस्तु का <स्तु> तो जन्म ना <नास्तितिति> वास्तव पारिक के जन्म नहीं ये विकल्प पूर्वक सिद्ध करते जायते है न जायते सदस्य सदसदितयतेंचित वस्तु न जायते न न जायते जायते जायते कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होता है अपने आप से उत्पन्न था अन्य से उत्पन्न ऐसा नहीं हो सकता है सही तो घट अपने से बन जाता है घट घट से पट अपने से पट से बन जाएगा ऐसा नहीं होता है और परत घट पटे से बन जाए पट घटे से बन जाए ऐसा नहीं होता भिन्न हो तो कार्य भाव होगा ऐसा नहीं और अभिन्न में कार्य भाव वो भी नहीं अभिन्न में कार्य भाव हो तो वो इसी घट से भी बने अरे भिन्न होने पर कार्य भाव होता है तो पट से घट बने पुस्तक से लेखन बन जाए लेखन से पुस्तक बन जाए ऐसा नहीं होता और सद असद सदस्य वा सात वस्तु न जाएती जो सत्य वो वही देश विद्यमान है न जाएते सत्य भी न जाएते असत्य तो सस्वी साना बंध्यापुत्र कभी उत्पत्ति उसकी पीछने नहीं देते असत्यप न जाएते असदस्य भयात्मक वस्तु की उत्पत्ति सदस्य उद्यात्मक वस्तु अप्रसिद्ध है असिद्ध है इसलिए सत्य न जाएते असत न जाएते सदस्य एक सत्य दूसरा असत तृतीय सदस्य वहाँ किंचित वस्तु न जाए किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं आज जहाँ तंत्र से घट पटकी पटक से घटक वहाँ विचार करेंगे से किसी भी वस्तु की वस्तु तो जन्म नहीं वास्तव जन्म नहीं व्यवहार होता है प्रातभा के प्रसिद्ध होती है नहीं इस अर्थ ने हेतुअर दूसरे हेतु पर श्लोक दिखाते इतना न जाए तो किंचित कुछ भी नहीं न जाए तो उत्पन्न नहीं होता है इत शब्दार्थमेतु जायम अनुदा विकल्प इतना इत शब्दार्थ का स्पष्ट करने के लिए इन इस कारण से कोई उत्पन्न नहीं होता है तो क्या कारण है? जायमान वस्तु का अनुवाद करके अनुद्य सोढ़ा छह प्रकार विकल्प करते यद जायम वस्तु स्वतः पर तो साध असत सदस्य वग जाए थे जो जाहे माना वस्तु क्या स्वतः जाए थे तथा बिकलते परतः जाए थे द्वितीय बिकलते उभय तो श्लोक में नहीं ये भी लेना कि जैसे सद असत सदस्य स्वतः परत और उभय तो सत असत दोनों से नहीं अपने से और पर से दोनों से उत्पन्न होता है घाटा अपने से उत्पन्न नहीं होता है घाटा पटे से उत्पन्न नहीं होता है और घाटा और से दोनों मिली करके घाटा उत्पन्न होता है अगर घट पट दोनों मिल करके उसके पट बनता है इन नहीं होता है तीन विकल्प हो गए स्वतः न जाएते परत न जाएते उभय तो वा न जाएते चतुर्थे सद न जाएते विद्यमान असत सी अनुल्य न जाते सदसत सदस्य उभयात्मक न जाएते न तसे किए न चित प्रकार जन्म संभव है, इसलिए किसी प्रकार जन्म नहीं है ठीक सर्वे पक्षेश दोष संभावना सोचे इच्छे पक्ष विकल्प क्या सक्ष में दोषे तेना चित प्रकार जन्म किसी प्रकार जन्म नहीं हो सकता है <coughs> जो जाये मानव अभिमत जिसको जन्म होता है तो जिसका मानते हो उसमें किसी प्रकार जन्म संभव नहीं तत्र तो आद्यं दुसे स्वतः नावत ना स्वयम अपरिष्पन्नवाद स्वतः स्वयम भी जायत यथा घटत तस्मादत स्वयं में भी जब तक स्वयं निष्पन्न नहीं हुआ उत्पत्ति के पहले भी निष्पन्न नहीं और अपने से स्वयं बनेगा कैसे स्वयं भी निष्पन्न होता जो स्वयं निष्पन्न नहीं हुआ स्वतः स्वरूप स्वयं ही जाए थे अनिष्पन्न घटो से घट बनेगा स्वतः स्वरूप अपने स्वरूप से बनेगा स्वयं जाए थे ऐसा नहीं होता ऐसा घट तस्वीर घटा वही घाट उत्पन्न होता है उसी घट से उसी घाट से मतलब घट उत्पत्ति के पहले घटा ही नहीं रहा उसी घाट से घट कैसे बनेगा जो प्रथम पक्ष स्वयं भी जाए थे ऐसा नहीं होगा है। स्वयमे जायमानन कार्यम्, स्वयं कार्य उत्पन्न होने वाला है सस्माद स्वरूपाधीन होता आ जाए तो अपने स्वरूप से स्वयं उत्पन्न होता ऐसा नहीं होगा क्योंकि स्वयं स्वापेक्षा मंत्र न स्वकरणाधीनता या अपन निष्पन्न अपने अपेक्षा के बिना स्व कारणाधीन होकर के अपन स्वयं पर नहीं हुआ निष्पन्न नहीं हुआ तो उससे कैसे उत्पन्न होगा अन्यथा स्व सिद्धे स्वसिद्ध रीत आत्मा से नहीं आत्मा से अपने उत्पत्ति होने से अपने उत्पत्ति अपने निश्चय होने से अपना निश्चय स्व सिद्धि है स्वसिद्धि वो आत्मा है, आश्रय अन्न्यास से दो से है अनन्यास का लक्षण करते, कर करते हैं। स्व्ञान तो अपेक्ष ज्ञान अपेक्ष उत्पत्ति कत्व सोत्पत्तिपत्व आत्मा से सोत्पत्ति यपत्ति सोत्पत्ति अपनी उत्पत्ति अपने उत्पत्ति की अपेक्षा करे घाटक कब होगी वो घाटक उत्पत्ति की अपेक्षा करे ये आत्मा से सोत्पत्ति उत्पत्ति कत्व अथवा स्व ज्ञान सापेक्ष ज्ञानकत्व स्व ज्ञान होने पर स्व ज्ञान होगा स्व ज्ञान के लिए स्वज्ञान की अपेक्षा ये स्वज्ञान कैसे होगा स्व ज्ञान की अपेक्षा वह आत्मा से और हो अन्यास होता है स्वत्पत्तिन उत्पत्तिपत्ति कत्व स्वज्ञान सापेक्ष ज्ञान सापेक्ष ज्ञान तत्व ये हो गया से स्वज्ञान सापेक्ष ज्ञान सापेक्ष ज्ञान तत्व स्वस्पत्ति अधिन उत्पत्तिपत्ति तत्व यह अनुन्याय से होता है तो स्वपेक्षा मंत्रण स्व कारण माने हो गए तो स्वसिद्धे स्विधि स्वसिद्धि के बाद अपने सिद्ध होगी तो आत्मा से स्वज्ञान सात से ज्ञान का तुम सिद्धि निश्चय स्वनिश्चय होने पर स्वनिश्चय होगी आत्मा से स्व की सिद्धि केवे न स्व की सिद्धि नहीं स्वसिद्धे स्विधि अपने निश्चय से अपना ज्ञान अपने ज्ञान से अपने ज्ञान ये से नहीं घटा देव घट जाए मानो दृष्टिवस्तु घट से घट बनता है ऐसा नहीं दिखता है इसे स्वतः जाए तो ये ये विकल्प निरस्त हुआ और परत कहेंगे द्वितीय प्रत्यह नापि परत उत्पन्न होता है अन्यस्मत अन्य घटा तो पट पटात पट अंतर्गत एक घट से पट बन जाएगा अथवा तो एक पट से दूसरा पट बन जाए ऐसा नहीं होता है न खेलू अन्यत्तम जनकत्व प्रयोजकम अन्य हो जाएगा तो जनक हो जाएगा <coughs> जनकत्व तो के लिए प्रयोजों कारण अन्यत्व जहाँ अन्य है वहां कार्यकारनेगा ऐसा आदि होगा तो वो घट पटो से बन जाए पटो से दूसरा पट बन जाए ऐसा नहीं होता है ऐसा माने के तो पटादप घटादी पटोत्पत्ति तो भेद वहाँ है न तो उत्पादकत्व तो योग्यत्व तो विशिष्ट तम तो अन्यतम तथा तो पूरा किसी कहता है अन्य होना चाहिए और उत्पादकत्व योग्य तो, तो, तो उत्पादकत्व तो की योग्यता हो और अन्य हो तो कारण बन जाएंगे ये तो वाच्यम उत्पादकत्व योग्यत्वेषितम अन्य तथा मतलब जनक प्रयोजकम ये न वाच्यम उत्पत्ति मंत्रण तब योग्युद उत्पत्ति की योग्यता का निश्चय कैसे पहले होगा उत्पादक योग्य तो उत्पत्ति के बिना उत्पत्ति की योग्यता का निश्चय नहीं होगा तो उत्पत्ति योग्यता विशिष्ट होने से जनक होगा उत्पत्ति के निश्चय नहीं होता है तो योग्यता का निश्चय कैसे होगा इसलिए अन्य से अन्य की उत्पत्ति यदि नहीं अतृतीय उभय तो निराश करते तथा तो न उभय तो उभय से बनेगा ये विरोध आज विरोध में दृष्टान द्वारा स्पष्ट है विरोध के स्पष्ट करते दृष्टान्त के द्वारा यथा घटपटाभ्याम घट पटोभा न जाए तो घटपट दोनों मिल करके घटका उत्पादक हो जाते हैं तथा पट का उत्पादक ऐसा नहीं होते हैं ठीक है न ही घटपटाभ्याम घट पटोभा जायमा न दृष्ट्य एक घट और एक पट दोनों से घट उत्पन्न होता है यथा अच्छा पट उत्पन्न होता है ऐसा नहीं दिखता है तथा तो जायम सस्मा अन्स्माती जायम वस्तु अपन सोता है अन्य सोता है ऐसा नहीं होगा उभय शोजा भी नहीं होगा अन्य सत्यपि जन्यजनक प्रत्यक्षता नाचु शक्य से प्रतीक्ष पूरेपक्ष कहता है अन्य में भी कार्यकार दिखता है घट से पट नहीं पट से घट नहीं किन्न कार्य का अनुभाव प्रत्यक्ष है इसका निराकरण नहीं कर सकते पूरा किसी कहता है मनु मृदो घटो हो जा रहे से पुत्र मिट्टी से घट बनता है पिता से पुत्र बनता है तो अन्य अनु कार्य का क्यों नहीं होगा सिद्धांत कहता है कि प्रत्यक्ष अनुसारिण शब्द प्रत्यय अविवेकिनाम ईषे थे कि विवेकीनाम विकल्प आदि अंगीकर प्रत्यक्ष के अनुसारण करने वाले शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुसरण करने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण अनुसार शब्द मृदह घटो जाए थी शब्द अप्रत्यय ज्ञान मृत्यु से घटोग ज्ञान शब्द से प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यय प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार शब्द और ज्ञान अभिवेकी नाम इसे अभिवेकी अज्ञानियों के शब्द और ज्ञान मानते हो तथा विवेकियों का ऐसा विकल्प करेगी और आद्य अंगी ठीक है अभिवेकी लोग शब्द प्रयोग करते ये तो ठीक है सत्यम अस्थ जायत प्रत्येय शब्द से मूढ़ा जायते प्रत्येक शब्द से मूढ़ांद जायते जन्म होता है ऐसे ज्ञान शब्द मूढ़ों का है ये तो होता है और विवेक न द्वितीय तथा द्वितीय का दोषे तव एव शब्द प्रत्येक विवेकी परीक्षते ये शब्द है मृदो घट जायते, पिता पुत्र जायत ये शब्द प्रत्यय ज्ञान मिठे से घट का ज्ञान पिता से पुत्र उत्पत्ति का ज्ञान ये जो शब्द और प्रत्यय दोनों विवेक भी परीक्षित है विवेक के लोग उसकी परीक्षा करते हैं विचार करते है तो करते क्या सत्य वास्तव उत्पत्ति है, प्रत्य है।, है, या है, है। या शब्द प्रत्यय पारमार्थिक तो है यह जो क्या है मित्र है यह बता शब्द प्रत्यय विषय वस्तु घट प्रत्यादि लक्षण शब्द में होता परीक्षा करते हैं शब्द प्रत्यय का विषय शब्द का विषय ज्ञान का विषय वस्तु घट सपुत्रादी शब्दमात्रम ते तो शब्द ही ये वस्तु कुछ नहीं सूची कर वाचारंभ में श्रुतेचारंभ विकार विकार के शब्द का कालंबने नाम मत्रे सत्य नहीं है, मृत परीक्षा सति है तो व्यक्ति कि ये वास्तव तो नहीं है सच्चाशब्दी विषय वस्तु शब्दमात्रमें जन्म और जन्म का शब्द और ज्ञान उसका विषय वस्तु घटा दी शब्द मात्र ही है वस्तु कुछ नहीं वाचारंभ शब्द सब, तो शुक्ति में कहा गया वाणी का आलंबन जिसे है विषय कार्य मिथ्या है न परमार्थ तो या विकता विद्यती परमार्थ तो जब नहीं है तस्माद असत्यालम्बन तमेव तो शब्द प्रत्येक शब्द प्रयोग किया जाता है घट हो जाए तो पितु और उसका ज्ञान शब्द तत्व तो तो दोनों असत्य आलम्बनत्व में असत्य तो का आश्रय करते क्योंकि कार्य वस्तु वस्तुत्व तो सिद्ध नहीं है विचार विकारो नाम दे मृत्यु का इत्य और सत्य में कारण ही सत्य कार्य मिथ्या है तो मिथ्या कार्य के विषय करने वाले शब्द और तत्य तो ठीक तो नहीं जैसे बंध्या का पुत्र हो गया स्वप्न में वस्तुत्व तो पुत्र नहीं वो पुत्र स्वप्न पुत्र निरूपित मातृत्व तो जिस मिथ्या है चतुर्थ में सिथिलती चतुर्थ है सत जा सत्य भी नहीं होगा सत्य तो न जाए थे सत्य तो मृत पिंड अधिवत यदि पहले विद्यमान है तो उसकी उत्पत्ति नहीं क्योंकि पहले सत्य ये तो मृत पिंड पहले से घटक की उत्पत्ति मानते मृतपिंड की उत्पत्ति नहीं क्योंकि पहले है पिंड से मृत पिंड की उत्पत्ति नहीं पंचम कहीं असत यदि असत तथा भी न जाए तो शशाण असत है असत्य वो है ही नहीं तुच्छ उसके किस होगी सप्तम प्रत्याधि सती कहेंगे उभय अत सदसत तथा भी न जाए विरुद्ध से एक से असम्भव सदस्य कोई, तो तो कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होता क्रिया क्रियाकारनात्व तो पक्षे जन्म प्रति देश मुक्त पक्षांतर मनुदेश क्रियाकारनात्व द्वितीय क्रिया कारक का फल भिन्न भिन्न है ये जन्म नहीं होगी तो उत्पत्ति नहीं होगी जन्म संभव नहीं ये दोष कह करके अन्य पक्ष का अनुवाद करके बहुत का पक्ष कहते ये शाम पुनो यनिरव जा, जायते क्रियाकारक का फल एकत्व अभ्युपगम्य से क्षणिक वस्तुन उनके मत में क्या है जन ज्ञान ही जनिरव जायते क्रियाकारक का फल एकत्व Rapid, क्रिया उत्पत्ति कर्ता फल एक है ज्ञान शत्रित कुछ नहीं वही ज्ञान ही उत्पत्ति नाश वाला है वही ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं उसका जनक भी ज्ञान है एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान क्रिया है उत्पत्तियात्मक क्रिया एक कारक है वही, वही फलकारी है एक ही है ज्ञान सत्रित कुछ नहीं ऐसा जो मानते हैं तो दूर न्याय पेटा न्याय व्यक्ति रहित है बौद्धा न्यायावस्त वस्तु व्यवस्थाता न्याय तो न्याय अतः तो न्यायत्श्रय करके वस्तु की व्यवस्था करते न्याय कैसे होगा बौद्धल न्यायदाक्रांच करवधारण क्षण क्षण अनावसाद अन अनुभूत स्मृति अनवसानाद अननुभूतस्य इतम क्षण क्षणिक इदम क्षणिकम पहले ज्ञान हुआ देखने के बाद निश्चय करेंगे क्षणिकम इधम ज्ञान हुआ ज्ञान होने का निश्चय करेद क्षणिकम इधम इथम क्षणिकम इसमें अवधारण क्षण अवधारण निश्चय निश्चय क्षण्त जब क्षणिक कर निश्चय करते तब तक वो नष्ट हो गया इधम ज्ञान हुआ उसके बाद तक इधम घट देखा द्रव्यम इधम द्रव्यम क्षणिकम क्षणिक निश्चय करते समय वो नष्ट हो गया क्योंकि क्षण के द्वितीय क्षण राय अवधारण क्षणांतर अवस्थाना अनवस्थाना तो नहीं और उसका अनुभव जिसका नहीं होगा उसका स्मरण भी नहीं होगा अनुभव कब होगा ये क्षणिका वस्तु एकदम ऐसा निश्चय करते समय ही नष्ट हो गया अनुभूत से स्मृति अनुभव से स्मरण भी नहीं होगा तो फिर यह किसी वस्तु का निश्चय नहीं होगा स्मरण नहीं होगा तो क्षणिक किसको कहना है सब क्षणिक कहते ये मतलब दूर से निराशा नहीं निरस्त है ठीक है वस्तु परामर्शम इधम से हो गया वस्तु अ वक्तुम क्या है अन्य क्षणिकत्व यह वस्तु क्षणिक वस्तु का ज्ञान हो उसमें फिर क्षणिक समय यह वस्तु ज्ञान हुआ इथम कहते समय क्षणिक समय वक्तु नष्ट हो गया एवं अवधारणा आवश्यक निश्चय काल में वस्तु अवश्य तक क्षण अतिरिक्त वस्तु का आवश्यक क्षण ज्ञान जनक क्षण से अतिरिक्त क्षण हो गया वस्तु का अवचेक ज्ञापक क्षण जिस क्षण में ज्ञान हुआ उसके अतिरिक्त क्षण में वस्तु ही नहीं रहा अवच्छेद हो गया ज्ञान क्षण उसके अतिरिक्त हो गया द्वितीय क्षण द्वितीय क्षण में वस्तु न अवस्थान अभाव आप अवस्थान ही नहीं रहता रहता ही नहीं तस न तस्मिन अनुभव वस्तु का अनुभव कैसे होगा तो उस समय वस्तु ही नहीं रहा न तस्मिन अनुभूति अर्थ न अनुभूत अर्थे स्मृति रूपये उत्पद्य थे अनुभूत अर्थ की स्मृति नहीं हो सकती अनुभूति नन अनुभूति चाहिए तस्मिन नन अनुभूति अर्थे स्मृति न अनुभूत अर्थ का स्मरण होता है अनुभूत अर्थ का स्मरण नहीं होता है तथा से वस्तु प्रत्यय द्व आसित हो अनुभव नहीं होगा और स्मरण भी नहीं होगा तो अनुभव स्मरण दोनों प्रत्येय ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ तो वस्तु का व्यवहार ही नहीं व्यवहार आसिथि स्मृतस्त इसल व्यवहार असम पक्ष वन सेरस्त ओण नो मित्र वरुण शोस्पति